के पांक के, के, पांक पांक ब्लौक ब्लौक की, की एक, एक और दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है सीमा व्यास की कहानी मेरी गाड़ी पंचर हो गई। स्कूटी का हैंडल उस अधकचरी सड़क पर डगमगाया तो मुझे संदेह हुआ कहीं गाड़ी पंचर तो नहीं टायर देख संदेह पक्का हुआ मैं झुंझलाई इसे भी अभी ही पंचर होना था गोया हर बार पंचर होने से पूर्व मुझसे पूछ लेना लाजमी हो। स्कूल में आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई। सवा पाँच की जगह सवा सात बजे निकलना हो पाया और मेरी ही मती मारी गई थी जो गांव के स्कूल से घर तक के 12 किलोमीटर के, के पक्के रास्ते को छोड़कर 9 किलोमीटर का कच्चा रास्ता चुना पापा ने कई बार, बार समझाया था बड़े रास्ते, रास्ते से आना, से, उस पर वाहनों का आना जाना लगा रहता है तकलीफ में तुरंत मदद मिल जाएगी पर मैं बात हमेशा मान लूं, ऐसा होता कहाँ है मन ही मन कुड़ते हुए मैंने स्कूटी सड़क के किनारे की और आसपास नजर दौड़ाई शायद कोई पंचर वाला मर जाए धक्का लगाकर कुछ दूर आगे बढ़ी तो मुझे गुमटी नुमा दुकान के बाहर कुछ टायर दिखे मैं उम्मीद से उस ओर बढ़ी 18-20 साल का एक दुबला पतला लड़का मुझे देख गुंटी से बाहर आया। उसके मुंह में में था और हाथ पेचकस पानी। उसने गर्दन के इशारे से मुझसे काम पूछा मैंने कहा शायद पिछला पहिया पंचर है उसने पहिए को गौर से देखा हाथ से दबाते हुए घुमाया और उसमें गड़ी, गड़ी एक, एक कील की ओर की दिखाते हुए मुंह से हूं की आवाज, आवाज निकाली मैंने, मैंने कहा ओ, कील घुसी है उसने, उसने फिर, फिर वही हूँ दोहराया अगले दो तीन मिनट में उसने पहिया खोलकर ट्यूब बाहर निकाल दिया फिर उसने गुटका थका मानो अब इशारे से बात नहीं बन पाएगी। मेरी ओर देखकर बोला ल ने पूरा ट्यूब काट दिया है अब तो ट्यूब बदलना पड़ेगा मैंने देखा सच में ट्यूब कटा हुआ था उत्तर जानते हुए भी मैंने प्रश्न किया पंचर बनाने से काम नहीं चलेगा ट्यूब कल बदलवा दूंगी उसने मुझे ना समझ ठहराते हुए कहा कितने पंचर बनाऊंगा ये इतनी लंबी पट्टी कटी है बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं थी इसीलिए मैंने कहा तो चलो, चलो ट्यूब बदल, बदल दो पर जरा जल्दी, जल्दी करना मुझे पहले ही बहुत, बहुत देर हो गई है तो यहाँ मेरे पास कहाँ है ट्यूब क्यों नया ट्यूब नहीं है तुम्हारी दुकान में मैडम ये छोटी सी दुकान है बस पंचर का सामान रखता हूँ मैं तो और कोई पुराना टायर ट्यूब देता है तो रख लेता हूँ तो अब नया ट्यूब कहाँ से लाऊ मैं लाओ मे को पैसे दे दो मैं कितने का आएगा ट्यूब? जैसा लोगे वैसा आएगा मैडम ऑर्डनरी लोगे तो 150 और कंपनी का लोगे तो 180 का आ जाएगा अरे कंपनी का ले आओ ना। ऑर्नरी क्यों लगवाओ जैसे आपकी मर्जी जल्दी नक्की करो मैंने दो सौ उसे देते हुए पूछा कहाँ से लाओगे कितनी देर लग जाएगी यही जरा ऐसी दूर मेरे मामू की दुकान है दस पंद्रह मिनट में ले आऊंगा मैं मजबूरी में सिर हिलाने के अलावा कुछ न कर सकी। उसने घुमटी के भीतर टंगी अपनी बाइक की चाबी निकाली और एक लोहे का स्टूल मेरी ओर बढ़ाकर चला गया उसके जाते ही चारों ओर का अंधेरा और गहरा दिखाई देने लगा गुंटी का छोटा बल्ब रोशनी देने में अक्षम था मैंने घर पर सूचित कर दिया पर देर से आने का कारण नहीं बताया इतनी परेशानी में फोन पर डांट खाने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी मैं गुंटी के बाहर चहलकदमी करते हुए ठंड अंधेरे और अकेले पन ऐसी निपटने की कोशिश कर रही थी कुछ देर बाद एक बूढ़े बाबा हाथ में साइकिल लिए आए गुंटी में देखने के बाद मुझसे पूछा ये कहां गया जरा ठिकान पे नीरे पाता है ये मैंने उन्हें इधरिज के बारे में जानकारी दी वे धीरे धीरे गुंटी के भीतर गए और हवा भरने का पंप ले आए फिर हवा भरते हुए बोले ये छोरे का ठिकाना नहीं जहाँ जाता है वही हो जाता है और दोस्त यार मिल गए तो पीने बैठ जाएगा नास पीटा क्या करे ये उमर ही ऐसी चाह। इद्रिस के बारे में सुनकर मेरा दिल बैठा जा रहा था बाबा ने हवा भरकर कर दो रूपए का सिक्का घुमटी में रखी छोटी सी पेटी में रखकर बोले ये दो रुपए रखे हैं आए तो बता देना बाबा अंधेरे में गुम हो गए और मेरी धड़कने बढ़ने लगी 20 मिनट से ऊपर हो गए थे उसे गए हुए कहा गया होगा उसने तो 10-15 मिनट का कहा था कहीं सच में ही तो उसे दोस्त नहीं मिल गए स्कूटी का पिछला पहिया निकला पड़ा था मैं चाहकर भी यहाँ से जा नहीं सकती थी मैं गुमटी की ओर बढ़ी कहीं कोई पहचान चिन्ह नहीं खुद को कोसने लगी कि मैंने उसका मोबाइल नंबर क्यों नहीं दिया फिर वहाँ पड़े कागजों में से मैं उसका नंबर खोजने की असफल कोशिश करने लगी अचानक लगा कहीं जल्दबाजी में उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया अगर ऐसा हुआ तो पुलिस वाले सबसे पहले पूछताछ के लिए यहाँ आएंगे मुझसे कुछ पूछा तो मैं क्या बताऊंगी कहीं पूछताछ के लिए थाने न जाना पड़े ओह मुझे उसे भेजना ही नहीं चाहिए था खलबली मची थी दिमाग में इतने में दूर से एक जीप आती दिखाई दी मैं भयभीत हो हो गई। कहीं पुलिस की जीप जीप तो नहीं है? तेज और कान गर्म गए। पास आते हुए सर्र से निकल गई। मैंने राहत की सांस ली। लगा कोई मुसीबत टल गई है बढ़ता अंधेरा और सन्नाटा डरा रहा था तभी एक छोटा लड़का साइकिल में हवा भरवाने आया कहा है इंद्रिज उसने ऐसे पूछा मानो इंद्रिज के न रहने पर दुकान मैं ही संभालती हूँ मैंने जवाब नहीं दिया उसने तेजी से पंप निकालकर हवा भरी जाने लगा तो मैंने सा अधिकार कहा पैसे तो रखो उसने मुस्कुराते हुए एक सिक्का गुमटी की, की पेटी पर, पर रखा, रखा और, और बोला भैया मेरे से एक रुपया ही लेते हैं लड़का गया, गया और, और मेरी बेचैनी फिर पड़ गई अब और इंतजार नहीं होगा मुझसे करीब पौन घंटा होने को आया अब तो घर पर सच बताकर पापा को बुलाना ही होगा स्कूटी को कल देखेंगे मोबाइल हाथ में लेकर सोचने लगी क्या और, और कैसे कहूंगी? पापा, पापा से बात करूं, करूं या मम्मी से? सोचा कि चलो लैंडलाइन लाइन नंबर लगाती जो उठाएगा उसी से कह दूंगी डायल ही किया कि तेजी, कि तेजी कि से हॉर्न बजाते, बजाते हुए इध्रिस आ गया उसने बाइक स्टैंड पर टिका कर जल्दी से ट्यूब की थैली फाड़ते हुए कहा माफ करना मैडम देर हो गई। ये ट्यूब तो जल्दी ले लिया था पर मामू की दुकान ऐसी बस निकला ही था की हाँ निकले ही थे कि क्या हो गया मैडम मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी मैं अवाक थी अभी आप सुन रहे थे सीमा व्यास की कहानी मेरी गाड़ी पंचर हो गई वाचक स्वर भारती परिमल